पुराण शिवपुराण रुद्रसंहिता भवानी ने कहा योगिन आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कर डाली प्रभो आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए शंभो आप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए प्रकृति से ही सबके सृष्टि पालन और संहार होते हैं भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है इसका विचार कीजिए प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय वंदनीय और चिंतनीय है, वह प्रकृति के ही कारण है इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्न चित्त महेश्वर हंसते हुए बोले महेश्वर ने कहा मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः तो प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ अतः सतपुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली काली ने कहा कल्याणकारी प्रभो योगिन आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए आप जो कुछ सुनते खाते देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है झूठे वाद विवाद करना व्यस्त है प्रभो शंभो यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते इस आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं योगिन मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते जो कुछ प्राणियों के इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्ध से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए योगेश्वर बहुत कहने से क्या लाभ मेरी उत्तम बात सुनिए मैं प्रकृति हूँ आप पुरुष हैं या सत्य है सत्य है इसमें संशय नहीं है मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं मेरे बिना तो आप निरीह हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप जितेंद्रीय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं शंकर यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यो बोले श्री शिव ने कहा सुंदर भाषण करने वाली गिरजे यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए